ऋग्वेदीय आयत्रे उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार के द्वारा कथन पूर्वक प्रारंभ में जो मोक्ष के साधन के रूप से केवल आत्म विज्ञान बताया आ, इसी आत्मोक्ष के साधन के रूप से आत्मविज्ञान को बताने के लिए इस ऐत्रे उपनिषद का प्रारंभ हो रहा है ये बात कही थी इस पर पूर्व पक्ष के द्वारा पूछा गया मोक्ष का साधन जो आप बता रहे हो केवल आत्मज्ञान इसमें केवल आत्म आत्म विज्ञान में कैवल्य क्या चीज है तो कैवल्य बताया गया था चार प्रकार का निर्विशेष आत्म विषयकत्व यह केवल आत्म विज्ञान में कैवल्य है आत्म विज्ञान का विषय आत्मा निर्विशेष हो तो माना जाएगा केवल आत्मविज्ञान है साथ ही से आत्म विषयक विज्ञान को माना जाएगा स, आ, केवल आत्म विज्ञान नहीं आत्म विज्ञान उपासना हो जाएगी वो और केवल आत्म विज्ञान है निर्विशेष आत्म विषयक ज्ञान वह मोक्ष का साधन है ये बताने के लिए ऐत्रे उपनिषद का प्रारंभ है यह पहला कैवल्य का स्वरूप बताया गया दूसरा बताया गया अकर्मी निष्ठत्व यह आत्म विज्ञान में कैवल्य है अकर्मी निष्ठत्व का मतलब सन्यासी अधिकारिकत्व। सन्यासी है अधिकारी जिस आत्मविज्ञान का उस आत्मविज्ञान को कहा जाएगा केवल आत्मविज्ञान और तीसरा बताया गया था कर्म अनांगत्व रूप कैवल्य आत्मविज्ञान में यह आत्मविज्ञान कर्म का अंग यानी शेष नहीं है साधन नहीं है तो कर्म अनंगत्व रूप कैवल्य ये है केवल आत्म विज्ञान में वह मोक्ष का साधन है और चौथा था कि कर्मा संबंधित्व रूप कैवल्य इनमें से जो द्वितीय हैं अकर्मी निष्ठत्व रूप आत्म विज्ञान में कैवल्य उस पर भी आक्षेप शुरू में किया मोक्ष का साधन आत्मज्ञान केवल कर्मी निष्ठ है ऐसी बात नहीं है आत्मविज्ञान के अधिकारी कर्मी है जैसे उपासना सविशेष आत्मज्ञान कर्माधिकारिक है कर्मी आधिकारिक है ऐसे केवल आत्मविज्ञान भी कर्माधिकारिक ही होगा क्योंकि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोती इत्यादि वाक्य के अनुसार अकर्म त्याग मानव जीवन में बनता ही नहीं है इसलिए सन्यास नाम का कोई आश्रम है ही नहीं वेद जब ये बता रहा है कि जब तक जीवन है तब तक कर्म करते रहे कर्म करते हुए ही जीवो कुर्वने वेह कर्मानी या वत जीव जीवन प्रयुक्त अग्निहोत्रादि में अनुष्ठे तो बताया गया है ना इसलिए कर्म अग्निहोत्रादि कर्मों का त्याग बनेगा ही नहीं इसलिए कर्म त्यागी रूप कर्म त्याग रूप संन्यास आश्रम जो चौथा है आप लोग मानते हो वेदांती वह शास्त्र में है ही नहीं अवैदिक है ऐसा कह करके अकर्मी निष्ठत्व का निषेध कर दिया पूर्व पक्षी ने तो बचा फिर कर्मी ही और कर्मी आधिकारिक ही सविशेष आत्मविज्ञान के तरह निर्विशेष आत्मविज्ञान रूप कैवल्य भी केवल आत्मविज्ञान भी रहेगा और दूसरा ये जो आपका कर्म असंबंधित्व रूप कैवल्य बताया था आत्मविज्ञान में तो आत्मविज्ञान में और कर्म संबंध भी कर्म आस, कर्मा संबंध भी सिद्ध नहीं होगा आत्म विज्ञान कर्मा संबंधी नहीं होगा अपितु कर्म संबंधित्व ही इसमें सिद्ध होगा इसे दिखाने के लिए ये कहा था पूर्ववद अंत्य उपसंहारात तो पूर्व से लेना पूर्व प्रकरण मंत्र और ब्राह्मण ऋग्वेद में के चार भाग शुरू में बताए थे ना मंत्र ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद तो उपक्रम है मंत्र और उपसंगार है उपनिषद ऋग्वेद का तो ऋग्वेद का तात्पर्य किस में होगा तो ऋग्वेद का तात्पर्य माना जाएगा उपक्रम में जिस अर्थ को बताया हो उपसंहार में जिस अर्थ को बताया हो उसमें माना जाएगा उपनिषद का तात्पर्य पूरे ऋग्वेद का तात्पर्य मंत्र जिसको बता रहा है उपसंहार में उपनिषद भी जिसको बता रहा है तो मंत्र ने तो उपक्रम में कर्म संबंधी आत्मा का ही प्रतिपादन किया है मंत्र में भी और ब्राह्मण में भी वो कर्म संबंधी आत्मा है सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ सभी शेष आत्मा समस्त कर्मों का फल स्वरूप माना गया है सूर्य को सूर्य यानी आदित्य मंडल अंतर्गत पुरुष हिरण्यगर्भ कहो या सूत्रात्मा कहो और वह उसे सर्वात्मा भी बताया गया सभी वेष्टि में अनुसूत होने से स्थावर जंगम प्राणीमात्र की आत्मा सूर्य है सूर्यो आत्मा जगत तस्तुखश यह मंत्र बता रहा है और ये ब्रह्मा इत्यादि ब्राह्मण वाक्य भी ये बताता है इसलिए मंत्र तथा तो ब्राह्मण वाक्य के द्वारा जब प्रारंभ में उपक्रम में कर्म संबंधी सविशेष आत्मा का ही वर्णन है तो मानना चाहिए उपनिषद में भी उपक्रम में वर्णित तो जो कर्म संबंधी सविशेष आत्मा है सूर्य शब्दित तो सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ उसी का वर्णन उपनिषद में भी हो रहा है तो इस प्रकार ऋग्वेद का उपक्रम तथा उपसंहार एकार्थक होने से ऋग्वेद प्रतिपाद्य सविशेष आत्मा ही है जो कर्म संबंधी है उपनिषद कोई उससे अलग कर्म असंबंधी आत्मा को बता ही नहीं रहा है आत्मविज्ञान को कर्म संबंधी आत्मविज्ञान को ही बता रहा है कर्म संबंधी आत्मविज्ञान है उपासना तो इसलिए कर्म समुपासना समुचित कर्म ही मोक्ष का साधन बनेगा और मोक्ष होगा सुत्रात्म भाव से अवस्था नहीं ये जो हिरण्य गर्भवादी का कथन है उसके अनुसार कर्मा संबंधित्व पर आक्षेप किया गया अब इस मत में सिद्धांति को के मन में एक आशंका आती है पुनरुक्ति दोष की पूर्व पक्षी के मत में जो कर्म संबंधी आत्मा का ही प्रतिपादक उपनिषद को भी मानना चाहते हैं उनके मत में पुनरुक्ति नामक दोष की आशंका सिद्धांति के मन में आई और सिद्धांति के मन में आई हुई पुनरुक्ति विषय आशंका सिद्धांति के मुखाकृति को देख करके पूर्वपक्षी समझ लिया कि सिद्धांति की मुखाकृति बता रही है मंत्र तथा ब्राह्मण उक्त आत्मा का ही प्रतिपादक उपनिषद भी है उपसंहार में तो सिद्धांती पुनरुक्ति की आशंका बिना बताए ही मुखाकृति से ज्ञापित कर रहे हैं बोले बिना उस आशंका को स्वयं पूर्व पक्षी सिद्धांति की आशंका का अनुवाद करके दूर करता है उसके लिए आगे वाला ग्रंथ है पुनरुक्तिया आनर्थक्यम इति चेत इत्यादि सिद्धांति की आशंका का अनुवाद करके पूर्व पक्षी सिद्धांतिकी आशंका का निराकरण कर रहे हैं तो ये पांच नंबर पृष्ठ पर दूसरे प्यारे का प्रारंभ जो है उसकी अवतरण टीका को देखिए शंकावादी एव सिद्धांत आशंका आशंकते पुनरुक्तिति तो यहां पर पुनरुक्ति ये ऐसा ही छपा है क्या नए पुस्तक में भी पुनरुक्ति ती दीर्घ में इकार दीर्घ है ना अंतिम वाला तो रस है लेकिन शुरू वाला और प्रारंभ में क्या है वहां पर पुनरुक्ति शब्द है कि पुनरुक्ति तृतीया तो पुनरुक्त ऐसा होना चाहिए ना प्रतीक में शुरू वाला पद लेते हैं तो तृतीया ना वो तो होना चाहिए पुनरुक्त दूसरी जो पुस्तक है श्रींगेरी आदि की उसमें क्या है अच्छा अच्छा हाँ तो देख लेना तो होना तो उचित है जैसा पाठ है भाष्य में उसके अनुसार पुनरुक्ते यकार में एक ही मात्रा पुनरुक्तिया और आगे इति है आधगुण से गुण होकर के पुनरुक्ते ऐसा प्रतीक होना चाहिए ना शंकावादी एव सिद्धांति आशंकाम शंकते इस उत्तरण टीका का अर्थ हुआ कि शंकावादी यानि आत्म केवल आत्मविज्ञान में कर्मा संबंधित रूप कैवल्य का कैवल्य का आक्षेप करने वाला ओ शंकावादी है आक्षेपवादी आक्षेपकर्ता शंकावादी कहो या आक्षेपता कहो एक ही बात है तो आत्मविज्ञान में कर्मा संबंधित्व का आक्षेप करने वाला सिद्धांति की जो आशंका है उसका आशंकता ने अनुवदती अनुवाद करते हैं कौन पूर्व पक्षी किसलिए अनुवाद करते हैं सिद्धांति की पूर्व के प्रति की जाने वाली शंका का स्वयं पूर्व पक्षी और निराकरण करने के लिए सिद्धांति की आशंका का तो पुनरुक्तिया अनर्थक्यम इति चेत चेत यानी यदि सिद्धांति एक कहें कि पुनरुक्तिया तो पुनरुक्ति दोष के कारण उपनिषद आरंभ में अनर्थक्य की आपत्ति आएगी अनर्थक्य नामक दोष होगा ऐसी यदि शंका करते हैं कौन सिद्धांती पूर्व पक्षी के मत में ऐसी शंका यदि सिद्धांति करना चाहेंगे तो पूर्व पक्षी इसका निषेध आगे कर रहे हैं पहले ये जो सूत्र रूप से शंका है इसका विवरण प्राणो अहम अस्मि इत्यादि से किया जा रहा है ये शंका का ही विवरण वाक्य है पहले सूत्र वाक्य सूत्रात्मक शंका हुई सूत्र वाक्य से उसी आशंका के अनुवादक सूत्र वाक्य का व्याख्यान प्राणो वाह अहम अस्मी ऋषे इत्यादि है क्या है क्या है। क्या पुनरुक्ति ये होगी कि पहले कहे हुए ओहो हाँ पहले कहे हुए अर्थ हा तो आप तो समझ गए पुनरुक्ति फिर वही तो पुनरुक्ति है पूर्व पूर्वो में कहे गए अर्थ का हाँ हाँ हाँ तो हा? अभी ये तो तो तो पढ़ोगे तब विवरण भाषा को पढ़िए तो प्राणो वा अहम इत्यादि ब्राह्मणेना ब्राह्मणेन ब्राह्मण भाग का ये वाक्य प्राणो वा अस्मि ऋषे ऋषे ये संबोधन है हे ऋषे ऋषि शब्द का अहम अस्मि वही वे था अवधारणार्थक अहम प्राणो अहम् अस्मि मैं प्राण ही हूं ऐसी प्राण की अहंग्रह उपासना बताने वाला ये वाक्य है यह ऋषि ऐसा ऋषि को संबोधित करके आचार्य रूप आचार्य कह रहे हैं जिज्ञासु ऋषि को संबोधित करके तो इत्यादि ब्राह्मणेन न ये ब्राह्मण वाक्य हुआ और मंत्र बताया जा रहा है कि सूर्य आत्मा इति मंत्रेण च निर्धारितस्य आत्मनः तो सूर्य आत्मा इत्यादि मंत्र से भी निर्धारित जो आत्मा है वो कैसा है सविशेष आत्मा है वो सूर्य रूप आत्मा हुआ प्राण रूप आत्मा हुआ सूत्र आत्मा कर्म का फल हो तो। उपासना समुचित कर्म का फल हो तो। ये मंत्र तथा ब्राह्मण के द्वारा उक्त आत्मा हुआ और इसी का आप कह रहे हो उपनिषद के द्वारा प्रतिपादन हो रहा है तो आत्मा वा इत्यादि आत्मा इति इद्यादि कृष्णपूर्वकर्धारण इति चेत तो जब पहले ब्राह्मण ब्राह्मणवाक्य तथा मंत्र वाक्य से सूत्रात्मा का निर्धारण हो चुका है कर्म संबंधी सूत्रात्मा का तो फिर जो उपनिषद भाग है उसका आत्मा वा वग्र आसित इत्यादि वाक्य के द्वारा ये उपनिषद वाक्य है वो भी ब्राह्मण भाग्य है लेकिन ब्राह्मण में दो प्रकार हो गए उपनिषद और कर्म कांड विषय को ब्राह्मण कर्म संबंधी कर्म विशेष ब्राह्मण और केवल आत्म विशेष ब्राह्मण वो केवल आत्म विशेष ब्राह्मण उपनिषद कहला कहलाया इसलिए ब्राह्मण ने यहां पर भी आया तो केवल आत्म सिद्धांत के अनुसार केवल आत्म आत्मविषयक जो ब्राह्मण वाक्य है जिसे उपनिषद कहा जाता है ब्राह्मणे न कोयम आत्मा इति प्रश्न पुनर पुनरुक्त तो कोयम आत्मा ये तृतीय अध्याय के प्रारंभ में वाक्य आएगा कहीं एक जिज्ञासु ऋषि आपस में बैठ करके विचार कर रहे हैं कि कोयम आत्मा कि आत्मा जिसको हम मैं मैं कहते हैं अहंग के रूप में ग्रहण करते हैं उसका वास्तविक स्वरूप क्या है ऐसा प्रश्न वह जब पहले निर्धारित हो ही गया था तो निर्धारित वस्तु विषयक निश्चित वस्तु विषयक फिर शंका नहीं होती तो फिर से शंका पूर्वक पुनर्निर्धारण ये अनर्थक प्रतीत हो रहा है जब उपक्रम में उक्त अर्थ को ही बताया जा रहा तो फिर से शंका नहीं होगी उपक्रम में निश्चित हो गया है सविशेष आत्मा स्वरूप तो फिर शंका पूर्वक आत्मा का निर्धारण करने के लिए जो उपनिषद भाग है उसका प्रारंभ अनर्थक प्रतीत होता है पुनरुक्त पुनरुक्ति भी माना जाएगा यदि यहाँ भी सविशेषी आत्मा बताया जाएगा कर्म संबंधी आत्मा बताया जाएगा तो पुनरुक्ति दोष होगा और वह उपनिषद भाग अनर्थक होगा क्योंकि निर्धारण हो चुका है सविशेषात्मा का इति चेत इस प्रकार की आशंका यदि सिद्धांति करते हैं तो सिद्धांति के इस आशंका का समाधान करने के लिए न इत्यादि पूर्व का वाक्य आ रहा है उससे पहले इस भाष्य का एक वाक्य में भगवान टीकाकार अर्थ करते हैं पूर्वोत्तर ब्राह्मण वक्षमानम अपि वक्ष अत्म विषय इति निर्धारित पुनरुक्त यदि पूर्व ब्राह्मण और उत्तर ब्राह्मण पूर्व ब्राह्मण है कर्म और उपासना उपासना विषयक आत्मा का निर्धारण करने वाला उपास्य आत्मा को बताने वाला सविशेष आत्मा को बताने वाला वो है पूर्व ब्राह्मण और उत्तर ब्राह्मण है ये उपनिषद आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित इत्यादि और इन दोनों का विषय यदि एक सविशेष आत्मा ही होगा उसे सूर्य शब्द से उपलक्षित सूत्रात्मा कहो कर्म कर, उपासना समुचित कर्म का फल कहो हिरण्यगर्भ कहो वही यदि होगा तो वो क्या होगा तो कहते वक्ष्यमान अपनी प्राणात्म विषय तो पूर्व में निर्धारित जो प्राण प्राण रूप आत्मा है तद विषयक ही उपनिषद को भी मानना पड़ेगा उपनिषद का तात्पर्य भी उसी में मानेंगे तो तत्व प्राण आत्मा, रूप जो विषय हैं, वो पूर्व ब्राह्मण के द्वारा ही निश्चित हैं, मंत्र और ब्राह्मण से तो पुनरुक्ति अपनुक्तम तो पुनरुक्ति दोष से ग्रस्त होने से प्रश्न पूर्वक उसका निरूपण व्यर्थ हो जाएगा ये सिद्धांति की शंका का तात्पर्य निकला अब पूर्व पक्षी सिद्धांतिक शंका का अनुवाद होने के बाद निराकरण करते हैं न तस् इत्यादि की अवतरण टीका है कि स एव आशंकाम परिहरति। तो स एव यानी सिद्धांत की आशंका का अनुवाद करने वाला पूर्व पक्षी ही सिद्धांति की अनुदित आशंका जो स्वयं के द्वारा अनुदित है उसका निराकरण करते हैं परिहार करते हैं आशंका का न तस्य इत्यादि वाक्य से अब ये पूर्व पक्षी का भाष्य है वो भी पूर्व पक्ष का ही भाष्य था लेकिन सिद्धांति की शंका का अनुवादक था और ये हैं उस अनुदित शंका का समाधान न धर्मांतर विशेष निर्धारणा न पुनरुक्तता दोष कहते हैं यद्यपि पूर्वमंत्र तथा ब्राह्मण वाक्य द्वारा प्राण का स्वरूप निश्चित हो गया उपास्य प्राण का जो पूर्व में उपास्य प्राण का स्वरूप निर्धारित है प्राणात्मा का केवल उसी में तात्पर्यवान यदि उत्तर ब्राह्मण होगा उपनिषद होगा तब तो पुनरुक्ति दोष होगा लेकिन उत्तर ब्राह्मण का तात्पर्य पूर्व मंत्र ब्राह्मण के द्वारा प्रतिपादित केवल प्राणात्मा का स्वरूप बताने में नहीं है अपितु उपासना के उपयोगी पूर्व में बताए हुए गुणों से भिन्न गुणांतर को बताने में है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि स न तस् एव धर्मांतर विशेष निर्धारणार्थवात तो धर्मांतर में धर्म शब्द का अर्थ है पूर्व मंत्र तथा ब्राह्मण के द्वारा उक्त जो प्राण में धर्म है प्रज्ञात्मत्वादि वहां भी बताए हैं मंत्र ब्राह्मण में ओ धर्म लेना धर्म शब्द से और धर्मांतर शब्द से लेना पूर्व मंत्र तथा ब्राह्मण के द्वारा जो धर्म उपासना उपयोगी प्राणात्मा में नहीं बताए गए हैं उनको धर्मांतर शब्द से लीजिए और उन धर्मांतर का धर्मांतर विशेषों का निर्धारण करने के लिए कि ये ये भी गुण विशेष हैं धर्म विशेष हैं जो उपास्य प्राण में विद्यमान हैं और उन धर्मों से विशिष्ट उपास्य प्राण की अहंग्र उपासना करनी है तो यहाँ गुणांतर को बताने में तात्पर्य है उत्तर ब्राह्मण का पूर्व ब्राह्मण के द्वारा निर्धारित अर्थ को ही बताने में नहीं ये कौन बताएंगे पूर्व पक्षी इस अभिप्राय से लिखते हैं कि न तस्व धर्मांतर विशेष निर्धारणार्थत्वात उत्तर ब्राह्मणस्य ऐसा ऊपर से जोड़ दीजिए उत्तर ब्राह्मण से उपनिषद तो उपनिषद का उद्देश्य है तस्य यानी पूर्व मंत्र ब्राह्मण के द्वारा निर्धारित प्राण सेव प्राणात्मन एव तो पूर्व निर्धारित प्राणात्मा में ही धर्मांतर विशेषों को का निर्धारण करने के लिए ये उत्तर ब्राह्मण का प्रारंभ होने से न पुनरुक्तता दोष बिल्कुल जो अर्थ पूर्व में कहा वही अर्थ यदि उत्तर ब्राह्मण के द्वारा कहा जाएगा तो पुनरुक्ति होगी यहां पर पहले गुणी को बताया गया धर्मी को बताया गया और ये अब धर्म विशेष को बताने के लिए उत्तर ब्राह्मण है इसलिए अलग अलग तात्पर्य हो रहा है ना? अत पुनरुक्ति दोष नहीं है तात्पर्य का विषय अलग अलग बन रहा है पूर्व में धर्मी का निर्धारण हुआ उत्तर ब्राह्मण के द्वारा यानी उपनिषद के द्वारा धर्म का निर्धारण किया जा रहा है धर्मांतरण का इस इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं होगा तो ये कहा न पुनरुक्तता दोष ये सूत्र रूप से न तस्व धर्मांतर विशेष निर्धारणार्थवात न पुनरुक्तता दोषः ये वाक्य आया सूत्रात्मक इसी सूत्रात्मक वाक्य की व्याख्या है प्रश्न पूर्वक इसका अवतरण है टीका में कथम इत्यादि का कि तमेव प्रश्न पूर्वक विवृणती कथम इति कथम इत्यादि न तो धर्मांतर विशेष को बताने के लिए उत्तर ब्राह्मण का आरंभ हुआ है तो धर्मांतर विशेष ये तम शब्द से लेना तो धर्मांतर विशेष को अपने तात्पर्य विषयभूत धर्मांतर विशेष को ही प्रश्न पूर्वक स्पष्ट किया जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा तो पहले प्रश्न हुआ कथम यानी कैसे उत्तर ब्राह्मण का तात्पर्य धर्मांतर विशेष में है ये कथम शब्द से प्रश्न हुआ अब इसका उत्तर दिया जा रहा है तस्व इत्यादि से तो तस्व कर्म संबंधी नो जगत सृष्टि स्थिति संहारादि धर्म विशेष निर्धारणार्थत्वातो तो, तो तस्य एने न और उसका विशेषण है कर्म संबंधी न प्राणात्मा है कर्म संबंधी कर्म का फल होने से उसको कर्म संबंधी कहा जाएगा और उसमें जगत की उत्पत्ति स्थिति लयादि धर्म विशेष का निर्धारण करना है ये बताना है कि जगत सृष्टा वही है जो कर्म संबंधी प्राण आत्मा है उसी ने जगत को बनाया है उसी से जगत तो स्थित है उसी ने प्राण ने ही सारे जगत को धारित करके रखा है तो विधारयिता भी प्राण जगत का यानी स्थिति हेतु विधारयिता कहो या स्थिति हेतु कहो और संहार में भी अंत में संहार होगा तो प्राण आत्मा में ही संहार होता है स्थूल जगत का सारे जगत का इस प्रकार ये जो हैं ये जगत उत्पत्ति जगत सृष्टित्व जगत विधायित्व और जगत उपसित्व ये धर्म विषय धर्मांतर हो गए और इन धर्मांतर विशेषो को बताने के लिए उपनिषद का प्रारंभ है कर्म संबंधी आत्मा में ये गुण बताने हैं इससे क्या होगा कि वह उपास्य सिद्ध हो उपास्य उपासना तो मानी जाती है गुण चिंतनम उपासनम जिसकी आप उपासना करते हो तो उसके दोषों का चिंतन नहीं करते गुणों का चिंतन करते हैं तो गुण चिंतनम उपासनम तो उसके लिए फिर उपास्य में गुणों का कथन जरूरी है तो ये कर्म संबंधी प्राणात्मा ही सारे जगत को स्थूल जगत को निर्माण करता है तो जगत सृष्टित्व है उसमें और जगत विधारित्व भी है सूत्रात्मा ने ही जगत को धारण करके रखा है सूत्रात्मा में ही अंत में विलीन हो जाता है तो जगत संहारत्व भी संहत भी परमात्मा में ही है ना ये प्राणात्मा में ही है ये सब बातें बताने के लिए उपनिषद का आरंभ है ये एक समाधान हुआ चार प्रकार से समाधान किया जा रहा है कथम इस प्रश्न का पूर्व पक्ष के द्वारा पुनरुक्ति दोष का निराकरण करने के लिए बताया जा रहा है उपनिषद का आरंभ सार्थक तीन प्रकार से हो सकता है अपूर्ति दिखा करके चार प्रकार से हो सकता है उन चार में से एक प्रकार ये हुआ दूसरा प्रकार बताया जा रहा है कि केवल उपास्यर्थत्व इसका अवतरण है टीका में केवल उपास का ईमान सोकान असृजत इत्यादि इत्यर्थ ये पूर्व का यानी जगत सृष्टि गुणांतर बताने के लिए पहला जो विकल्प बताया था ना उसमें वो उपनिषद का वाक्य दिखा करके बताया ये वाक्य जो है जगत सृष्टि बता रहे हैं गुण अब केवल इसका अवतरण है टीका में प्रकार पुनरुक्तिम परिहर केवलेति। तो प्रकारांतर से भगवान भाषण पूर्व पक्षी सिद्धांति के द्वारा आशंकित पुनरुक्ति का निराकरण करते हैं तो न पुनरुक्तिम परिहरती केवल उपास्यर्थत्वादान कहते हैं पूर्व ब्राह्मण में और मंत्र में बताई गई प्राणात्मा की उपासना कर्म संबंधी आत्मा की लेकिन वो कर्म के साथ कर्मानुष्ठान काल में की जाने वाली उपासना बताई कर्म भी करते रहें शरीर इंद्रियों से और मन से प्राणात्मा की उपासना भी करते रहे प्राणात्मा की उपासना कर्म संबंधी आत्मा की उपासना भेद उपासना होगी तो प्राणात्मा की भेदेन उपासना भी हो सकती है कि वह हमारा स्वामी है हम उत, उसके दास हैं, वह हमारा नियंता है हम नियम्य हैं इत्यादि रूप से जब कर्मानुष्ठान करेगा तो साथ में ये चिंतन करता जाएगा मन से कि मैं नियम्य हूँ और सूत्रात्मा कर्म संबंधी आत्मा मेरे नियामक है और उस नियामक का ध्यान रखेगा चिंतन करता रहेगा तो एक कर्म के साथ उपासना का समुच्चय अनुष्ठान हुआ लेकिन ये नहीं कि प्रात काल जगते ही कर्म शुरू हो जाए और सोने तक रहे बीच में, बीच बीच में थोड़ा शास्त्र ने अवकाश भी दिया है ना विहित कर्म करने के एक कर्म पूरा हुआ दूसरा कर्म प्रारंभ करने के बीच में थोड़ा अवकाश भी दिया है ये नहीं की लगातार जग जगने से लेकर के सोने तक लगे ही रहो कर्म में ऐसा शास्त्र नहीं कहता बीच भी इसमें ओ नाश्ते के लिए भी दोपहर का भोजन करने के लिए भी छुट्टी देता है ना शास्त्र भी अवकाश रहेगा और उस अवकाश काल में मन क्या करेगा यदि सोता है तब तो ठीक है नहीं सोएगा तो खाली मन भूत का घर माना जाता है ना वो अनात्मा का ही चिंतन करेगा और अनात्मा का चिंतन आना अधिकाल से करता आ रहा है उसके कारण ही तो प्राणात्म भाव की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उस समय भी मन जिस समय कर्म दो कर्म के बीच में अवकाश है एक दिन में तो वहां अवकाश में भी उपासना करता रहे उस समय अभेदेन उपासना कर ले तो इसलिए ये कहा कि केवल उपास अर्थत्वाद वाह तो केवल उपास हुई कर्म असमुचित उपासना कर्म अनुष्ठान काल में भी उपासना करें और जब कर्म पूरा हो गया पूर्ववर्ती दूसरे कर्म का आरंभ करने में थोड़ा अवकाश है तो उस बीच में भी मन से उपासना करता रहें मन को छुट्टी दे ही ना क्योंकि वो छुट्टी लेना जानता ही नहीं है मन को काम चाहिए हमेशा जगते हुए मन को उसका काम है चिंता सोचना शास्त्र भी चिंतन नहीं करेगा तो शास्त्र निषि चिंतन करेगा शास्त्र निषिध चिंतन करेगा तो वैसे अशुभ संस्कार पड़ेंगे तो प्राणात्म भाव की प्राप्ति में प्रतिबंधक बनेंगे इसलिए उसे तो निरंतर काम देने के लिए कर्म के अवकाश काल में भी उपासना का विधान करने के लिए प्राणात्मा की ही ये उत्तर ब्राह्मण का आरंभ है इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है पहले ब्राह्मण ने कर, कर्म समुचित प्राणात्म उपासना बताई और ये बता रहा है उत्तर ब्राह्मण केवल प्राणात्म उपासना को ये दूसरा समाधान हुआ अब तीसरा समाधान है अथवा इत्यादि से इसका उत्तरण है टीका में एतम परिहार वाक्यम इति तो एक वी विवृणी आसान में करना तो इसी परिहार का विवरण करते हैं पूर्व पक्षी यानी जो पहले केवल उपास्यर्थत्वात्थ वा ये समाधान दिया ना इस समा, सूत्रात्मक समाधान का विवरण यानी व्याख्यान करते हैं समाधान सूत्र का व्याख्यान करते हैं क्या करते हुए तो विवरणोति के कर्ता जो हैं पूर्व उनका एक विशेषण है वब्दार्थम वन ये प्रथम आंतर है ना वह विवृणती क्रियापद के कर्ता का विशेषण बनेगा तो केवल उपास्त्यवाद वा इस सूत्र वाक्यस्थ वा शब्द के अर्थ को बताते हुए विवरण करते हैं यानी व्याख्यान करते हैं सूत्र का तो केवल उपास्य अर्थत्वाद वा इस यहां के का का अर्थ अर्थ बताया बताया अथवा ये वाशब्द का अर्थ बताया, पक्षांतर और आत्मा इत्यादि आत्माद्रंथ संदर्भ आत्मन कर्मनो अन्यत्र उपासना उपासनाप्त कर्म प्रस्ताव केवल केवलोपि आत्मा उपास्य अर्थ तो केवल उपासस्थवाद इस वाक्यस्थ वा का अर्थ अथवा बता करके केवल उपास्ते अर्थत्व उपास्ते इसका विवरण है केवल उपास्यर्थत्वात् का अर्थ स्पष्ट करते हुए ये कहा जा रहा है कि आत्मा इत्यादि परह ग्रंथ संदर्भ तो आत्मा इत्यादि परह ग्रंथ संदर्भ यानी उत्तर ब्राह्मण उपनिषद और उसमें आत्मनः कर्मिनः तो कर्मी रूप जो आत्मा है कर, वो कौन प्राण आत्मा और विज्ञान कर्मणो अन्यत्रा, अन्यत्र अन्यत्रासना अप्राप्त हो तो कर्म से अन्यत्र यानी अतिरिक्त समय में कर्म समुचित उपासना का तो अनुष्ठान होगा कर्म कर, कर्म अनुष्ठान काल में और जिस समय कर्म अनुष्ठान से अवकाश मिला है उस समय फिर उस कर्म संबंधी आत्मा जो प्राणात्मा है उसकी उपासना अप्राप्त हुई क्यों तो कर्म प्रस्तावे अविहित्वात कर्म प्रस्ताव है पूर्व मंत्र तथा ब्राह्मण प्रस्ताव यानी प्रकरण तो वहां पर तो कर्म तथा कर्म समुचित उपासना को ही बताया गया है कर्मानुष्ठान काल में की जाने वाली उपासना को केवल उपासना को नहीं बताया तो कर्म प्रकरण में केवल उपासना अविहित होने से विहित न होने से केवल उपास केवलोपि आत्मा उपास्य तो केवल आत्मा भी उपास्य है इस अर्थ को बताने के लिए उत्तर ब्राह्मण का आरंभ है ये अथवा इत्यादि पक्ष द्वितीय पक्ष ही है केवल उपास्यर्थत्वाद वा ये सूत्र रूप से द्वितीय पक्ष है और उसी का विवरण अथवा इत्यादि से है इसलिए तीन ही पक्ष समझना चार नहीं पहला पक्ष तो हुआ वो गुण विषय गुणांतर बताने के लिए दूसरा हुआ केवल उपासना को बताने के लिए उत्तर ब्राह्मण का आरंभ सार्थक होगा पुनरुक्ति नहीं होगी और तीसरा अब बताया जा रहा है भेदाभेद इत्यादि से इससे पहले ये जो विवरण भाष्य हैं इसके विषय में टीकाकार लिखते हैं कर्मणों का ग्रहण करके तद तद अंग विना तदंग ये जो कर्मनो अन्यत्र शब्द का अर्थ निकलेगा उपासना को कर्म का अंग माने बिना कर्मांगत्वम बिना ऐसा अनु करना और तद अंग में भी तद शब्द का अर्थ है कर्म और तद अंग का अर्थ निकलेगा कर्मांग वो कर्मांग कौन है उक्त और उक्त शब्द का अर्थ क्या है हाँ? क्या उक्त शब्द का अर्थ पहले आया था ना बृहती सहस्त्राख्य शस्त्र विशेष उक्त कहते हैं शस्त्र विशेष को जो बृहती सहस्त्र नामक शस्त्र विशेष है उसे कहा गया उक्त वो है कर्मांग कर्म का अंग और उसमें क्या हो रहा है आ, उसमें उपासना प्राणात्मा की करने के लिए कहा गया है तो वो जो कर्मांग है उक्त और उस कर्मांग उक्त रूप प्रतीक में प्राणात्मत्व का अध्यारोप करके उपासना की जाती है उसे कहा जाता है कर्मांग उक्तादि अधिकरण अधिकरणक उपासना तो कर्मांग में कर्मांग का कर्मांग है अधिकरण कर्म उक, कर्मांग उक्ताधि है अधिकरण जिसके ऐसा बहुवरी समास है उसमें एक धर्म रहेगा वो अन्य अन्य कौन होगा अन्य पदार्थ प्राण कर्मांग उक्तादि अधिकरण कहा जाएगा प्राण को उसमें एक धर्म रहेगा उक्था, कर्मांग उक्तादि अधिकरणत्व और ये भी उपासना पूर्व में कर्म प्रकरण में बताई गई है कर्म के अंग भूत की प्राणादि के दृष्टि से उपासना ये भी बताई गई है और ये जो उत्तर ब्राह्मण का प्रारंभ हो रहा है वह उक्तादी अधिकरण प्राण उपासना प्राण की उपासना के बिना स्वतंत्र प्राण की उपासना दोनों में अंतर क्या हुआ कर्मांगत्व और तदंग उक्तादि अधिकरण में तो ये अंतर होगा कि सीधे उपासना कर्म का अंग बनेगी तो कर्मांग तो उसमें रहेगा और यहां प्राण उपासना सीधा कर्म का अंग नहीं लेकिन कर्म का अंग जो उक्तादी है उनमें प्राण आत्मा की उपासना कर्मांग की प्राणादि के दृष्टि से उपासना ये कहलाती है आ, तदंग उक्ताधि अधिकरणक उपासना और उन अधिकरण के बिना भी केवल यानी प्रतीक उपासना नहीं यह स्वतंत्र उपासना प्रतीक के बिना कर्मांग जो उक्तादी हैं उन प्रतीकों के बिना की जाने वाली उपासना और वो जो उपासना है केवल उपासना वह कर्म प्रस्तावे अप्राप्त ये निकालना कि अप्राप्तो इति इत पर है अप्राप्तो वो वहां ही है ना कर्मो अन्यत्र उपासना अप्राप्तो प्राप्तो ऐसा नहीं निकालना अप्राप्तो निकालना कहीं कहीं अवग्रह का चिन्ह नहीं भी हुआ करता है ना तो फिर वहां प्राप्त हो ये कोई निकाल सकता है इसलिए टीका करने कहा अप्राप्तो कर्म के प्रकरण में ये उपासना स्वतंत्र उपासना अप्राप्त हुई तो अप्राप्तो हेतुम आह क्यों अप्राप्त हुई कहते कर्म प्रस्तावे अविहित्वात कर्म के प्रकरण में विहित न होने से अप्राप्त हुई उस केवल उपासना का विधान करने के लिए उत्तर ब्राह्मण का आरंभ है इस अभिप्राय से वो अविहित तत्वाद का अर्थ करते हैं कि अवि तत्वात छेद उत्तरत्र हेतु तो अविहितत्वात ऐसा छेद करना है पदच्छेद करना है यहां भी विहि तत्वात ऐसा नहीं निकालना अविहितत्वात निकालना यंग पदात से पूर्व रूप हुआ ये समझना और ये हेतु होगा केवलोपि आत्मा उपास्य इस प्रतिज्ञा वाक्य में इसलिए कहा उत्तरत्र हेतु उत्तरत्र शब्द से लेना केवलोपि आत्मा उपास्य यह प्रतिज्ञा वाक्य और इस प्रतिज्ञा वाक्य में हेतु है अविहित्वा तो न चंप उक्त कर्म संबंधित्व नियम त्यागापत्ति अभी तो ये तीन पंक्ति इसका इस वाक्य का भावार्थ बताने के लिए ये तीन पंक्ति में थोड़ा समय लगेगा और स्वाध्याय अब होगा कब कल सूर्य ग्रहण है अमावस्या है ना, सूतक लगना है रात को ही आज है क्या क्या भारत में दृश्य नहीं सूर्य ग्रहण दृश्य है पूरे